अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इस कंडिका के प्रथम अवान्तर वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कार भगवान ने इस अमांतर वाक्य पर वाक्य अर्थ पर जो आक्षेप हुए उसका समाधान करते हुए जो इस वाक्य का अर्थ है वो निर्दोष है श्रुत्यंतर के साथ विरोध कोई दोष उसमें नहीं है ये बताया और इस वाक्य का अर्थ है स्वप्न अवस्था में देव शब्दित मन महिमा का अनुभव करता है का अर्थ है स्वप्नावस्था में मन उपाधिक भोक्तृत्व जीव में है स्वतः भोक्तृत्व जीव में नहीं और जीव में स्वप्न अवस्था में जीव भोक्ता के रूप में प्रतीत हो रहा है वह भोक्तृत्व जीव में मन रूप उपाधि निमित्तक है स्वत नहीं इसलिए मन को ही महिमा अनुभव करता यानी भोक्ता के रूप में बताया गया मन निमित्तक भोक्तृत्व स्वप्न का जीव में होने से <laughs> अब ये शंका हुई कि भोग के लिए तो बाह्य रूपादि विषयों के साथ मन का संबंध होना आवश्यक है और रूपादि विषयों के साथ मन का संबंध स्थापित करने वाला माध्यम है इंद्रिया वे तो स्वप्नावस्था में व्यापारोपरत है मन में विलीन है तो माध्यम रूप इंद्रियों के न होने से मन का इंद्रियों के साथ आ, मन का विषयों के साथ संबंध नहीं होगा तो भोग कैसे स्वप्नावस्था में मन को होगा इस प्रकार की शंका का निराकरण ये जो शंका हुई वही शंका कथम मेहमानम अनुभवती इस वाक्य के द्वारा की गई और भाष्य में उच्चते इत्यादि से भाष्यकार भगवान उत्तर दे रहे हैं इस उत्तर रूप भाष्य वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने बताया स्वप्न अवस्था में जिन रूपादि विषयों का अनुभव करता है मन उन रूपादि विषयों में वासना तो है, वासना रूप है वे अवस्था में पहले जिन रूपादी पदार्थों का अनुभव किया है उनका मन में संस्कार है स्वप्न में भोग प्रद प्रारब्ध कर्म के द्वारा वह संस्कार उद्भूत हुआ और उद्भूत संस्कार ही रूपादी विषयों के रूप में दिखता है तो जैसे मन के धर्म सुखादि को जानने के लिए आवश्यकता नहीं है इंद्रियों की ऐसे वासना भी मन का ही धर्म होने से और उस मनोधर्म वासनात्मक रूपादि विषयों को जानने के लिए उनका अनुभव करने के लिए आवश्यकता इंद्रियों की स्वप्न में नहीं है इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है उच्चे इत्यादि से और जो पंचम कंडिकास्थ अवशिष्ट वाक्य है उसकी व्याख्या हो रही है यदृष्टम इत्यादि की तो भाष्य में है यन वा वासना वासना वासना इव वा वासितः इव इत्तेवम् पूर्व ये उत्तर दिया जा रहा है यन मित्रम पुत्रादीवा पूर्वम दृष्टम पूर्वम से लेना अवस्था में इस जन्म में या पूर्व जन्म में अवस्था में जो दृष्ट है से गृहीत हैं मित्र या पुत्रादी तो उनका अवस्था में चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अनुभव होने से संस्कार पड़ा और उस वो संस्कार रहा मन में इसलिए कहा जा रहा है कि तद वासना तो तद वासना यानी अवस्था में अनुभूत मित्र पुत्रादि का संस्कार ये है तद वासना और उससे वासित यानी संस्कारित मन उपाधि वाला जो तेजस नामक जीव है वह पुत्रम, पुत्रम वा, वासना पुत्र मित्रादि वा पुत्र मित्रादि वासना समुदू पुत्र मित्रादि अविद्या पश्यति ऐसा अनु करिए पुत्र मित्र आदि अविद्य पश्यती इतव तो जो जागृत अवस्था में पहले अनुभूत है उन्हीं का स्वप्न में जब संस्कार उद्भुत होता है तो संस्कार मात्र रूप वासना मात्र रूप उन पदार्थों का स्वप्न में अज्ञान वशात अनुभव करता है पश्य देखता है उन्हें बिना चक्षु इंद्रिय के ही वो वैसा उसे भान होता है और वह लिखा ना मित मित्री वात अथवा कहते हैं वा यानी अथवा ये वासना वास्नासमुदूत पुत्र मित्र वा आ विद्य पश्यति तो पुत पुत्र जागृत अवस्था में अनुभूत पुत्र मित्र आदि के वासना से अभिव्यक्त हुआ स्वप्न अवस्था में जो पुत्र जैसा मित्र जैसा जागृत अवस्था का ही पुत्र या मित्र नहीं वो तो हो जाएगा उसी का स्मरण मात्र तो स्वप्न तो स्मरण नहीं है ना इसलिए वासना से उसके जैसा ही अभिव्यक्त तो हुआ जो पुत्र मित्र उसे अविद्या पश्यति वो देखता है वो है हाँ? हा अविद्या पश्यती आज्ञानवशात देखता है क्या अविद्या तो इसमें लिखा हुआ है ना नहीं नहीं लिखा है भाष्य में वा शब्द के पास में अविद्या लिखा है ना नहीं लिखा साठ नंबर पृष्ठ पर पहले पंक्ति में पुत्र मित्रम ईव वा पश्यती पश्यति मन्य थे तो अविद्यावशात तो ऐसा समझता जैसे सर्प के संस्कार से अभिव्यक्त जो मंद अंधकार में रस्सी के अज्ञान वशात रस्सी के सामान्य स्वरूप का ज्ञान होने से वो समुद्भूत सर्प जैसा पूर्वानुभूत सर्प जैसा ही सर्प वही सर्प नहीं है पूरों में अनुभूत सर्प जैसा सर्प है वो देखता है अधिष्ठान के अज्ञानवशात और सबको सर्प नहीं दिखता जिसके बुद्धि में संस्कार उद्भूत हुआ है तो इसलिए वासना समुदूतम पुत्रम मित्रम इव वासना से अभिव्यक्त पुत्र जैसा मित्र जैसा देख लेता है अनुभव कर लेता है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए मित्र पुत्र पूर्व दृष्टवा तो भाष्य में पूर्व दृष्टवा पद नहीं है हाँ? का? हाँ, यन मित्र पुत्रादि पूर्व दृष्ट ये पूर्व दृष्ट इतना है और दृष्टवान ये पद नहीं है उसका अध्याय कर रहा है टिकाकार तो युत्र वा पूर्व दृष्टव तो दृष्टवान पद का और तदेव पद का अध्याय है तो दृष्टवान तदेव दृष्टम पुत्र मित्रादि अविद्य पश्यति ऐसा अनु करना एक वाक्य ये होगा अने जिस जागृत अवस्था में जिस पुत्र या मित्र को पहले देखा है चक्षु इंद्रिय से अनुभव किया है तदेव दृष्ट पुत्र पुत्र मित्रादि तो पहले दृष्ट जागृत अवस्था में जो पुत्र मित्रादि हैं उन्हीं को पश्यति पश्यती स्वप्नवस्था में बिना इंद्रिय के ही अज्ञानवश देखता है एक हुआ और दूसरा यन पुत्र मित्र वूर्व एक हुआ दूसरा है कि विषय वासना विषयवासना वा मित्र पश्यति तो विषय संस्कार से समुद्भूत हुए जो स्वप्न अवस्था में पुत्र मित्र पुत्रादि हैं विषय तया पहले अनुभव किया जागृत अवस्था में वैसा ही उनका संस्कार हुआ तो विषय वासना शब्द से लेना स्वप्न अवस्था में भासमान पदार्थ उसमें आ, उस विषय शब्द से लेना और उन स्वप्न में भासमान पदार्थों का जो संस्कार है वो संस्कार पहले अवस्था में प्राप्त हुआ है तो विषय वासना से समुदूत यानी अभिव्यक्त हुए जो पुत्र मित्रादि हैं यानी पुत्र मित्रादि जैसे हैं वैसे ही अविद्या पश्यती अज्ञानवशात देखता है तो इति दृष्टवान इत्यादि पद अध्याहारेण वाक्यम योजवान तो और आदि शब्द से लेना तदेव इन दो पदों का अध्याहार करके भाष्यवाक्य का अन्वय समझना योजन का अर्थ है भाष्यवाक्यम योजना है उसका अन्वय कर लेना चाहिए अन्यथा अन्यथा का अर्थ है यदि दृष्टवान और तदेव इन दो पदों का अध्यार नहीं करेंगे भाष्य में तो क्या होगा <coughs> तो कहते द्वितीया यद से चन्वय सियात तो दृष्टवान पद का अध्यार न करने से द्वितीया का अन्वय नहीं हो पाएगा और तदेव शब्द का अन्वय न करने से यत शब्द का अन्वय नहीं बन पाएगा इन दोनों के अन्वय की सिद्धि के लिए दृष्टवान और तदेव इन दो पदों का अध्ययन करना जरूरी है ये टीकाकार ने कहा अब भाष्य में जो तथा श्रुतम अर्थम तदवासनया इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए चक्षुरभावन दर्शनायोगात हाँ, पहले मन्यते पद का प्रयोजन बता रहे हैं कहते चक्षुरभावेन दर्शनायोगात मन्यते इति उक्तम यद्यपि वहां पर चक्षु न होने से दर्शन नहीं होगा दर्शन यानी चाकु प्रत्यक्ष नहीं होगा इसीलिए मन्यते पद का अध्यय मन्यते पद का प्रयोग भाष्य में भाष्कर भगवान ने किया है मन्यते उत्तम यानी देख रहा हूं ऐसा मानता है यद्यपि वहां चाक्षुस प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है क्योंकि चक्षु इंद्रिय का अभाव है अब ओ तथा इत्यादि का अवतरण है टीका में अवतरण तो है ही नहीं अलग से तथा ये प्रतिग्रहण है तो भाष्य को देखिए तथा अर्थं तद इव। तो तथा का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अत्रापि यो तमेव। इति कित श्रुत तो श्रुतम अद्याहतिज्याुत अनुसृणोती ऐसा पहले आया है ना मूल में उसका अर्थ भाष्कर भगवान ने किया कि तथा श्रुतम अर्थम तदवासन या अनुसृणती तो यहां पर भी यह शब्द का और तम शब्द का अध्यय करना है भाष्य में यो अर्थ ऐसा आ, वो नहीं है ना प्रथमांत यह शब्द और अर्थ शब्द उसका अध्यय करना कि अत्रापि यो अर्थ श्रुत तमेव श्रुतम अर्थम ऐसा अध्यय करना द्वितीयांत ही है तो प्रथमांत का अध्यय करना यो अर्थ श्रुत इतने का तो जिस अर्थ को जागृत अवस्था में श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण किया है शब्द रूप अर्थ को तमेव और उसी अर्थ को स्वप्न अवस्था में मैं सुन रहा हूं ऐसा मानता है ऐसा समझना अनुसरणती ध्यान में आया कि नहीं तो आगे हैं में देश प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभूतुवी अविद्यया तो देश दिगंतरे ही प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवती ऐसा मूल में वाक्य है उसका अर्थ भाष्कार भगवान कर रहे हैं देश दिगंतरे इसमें अंतर पद जो देश और दिक के अंत में है उसका दोनों के साथ अन्वय करना है द्वंद्वान्ते सूर्यमानम पदम प्रत्येकम अभि इस नियम के अनुसार तो देश और दिख शब्द में द्वंद्व समास होने से उसके अंत में जो अंतर पद है उसका देश के साथ और दिक के साथ अन्वय किया तो देशांतरई दिगंतर चत्य अनुभूतम तो देश क्या है तो कहते हैं टीका में टीकाकार देश शब्द का अर्थ करते हैं देशों नदी तीरा आदेश शब्द से लेना नदी तीरादी को और दिशा को दिशा अधिक शब्द से लेना पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आदि जो दिशाएं हैं तो देशांतर में और दिगंतर में अनुभूत प्रत्यनुभूत प्रत्यनुभूत अनुभूत का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार प्रतिवार अनुभूतम प्रत्यनुभूतम तो प्रतिवार यानी कई बार जागृत अवस्था में कई एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो कई बार दिखते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्रत्यनुभूतम एक बार ही अनुभव हुआ हो एक पदार्थ का ऐसा नहीं एक ही पदार्थ का जागृत अवस्था में कई बार अनुभव किया तो उस पदार्थ को कहा जाता है प्रत्यनुभूत पदार्थ और पुनः पुनः प्रत्यनुभवती का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि पुनः पुनः यानि अनेक दिनेशु अनेक स्वप्नेसु अनुभूति पुनः पुनः प्रत्यनुभूवती का अर्थ है जागृत अवस्था में जिन पदार्थों को कई बार देखा है उनको स्वप्न में भी ऐसा देखता है कि हमने इसे कई बार देखा है अनेक स्वप्न और एक ही पदार्थ का स्वप्न एक जैसा ही स्वप्न कई बार भी आ सकता है अनेक दिन ये नहीं कि एक बार एक स्वप्न आया तो दोबारा वो आएगा ही नहीं वैसा ही दोबारा भी आ सकता है एक जैसा स्वप्न में आ, भोग प्रद कर्म अभिव्यक्त हो जाए फल देने के लिए तो एक जैसा स्वप्न कई बार आता है वो यहाँ पर बताया देशांतर दिगातरश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभूतिव अविद्या से अब श्रुतंचा श्रुतंच दृष्टचा दृष्ट इत्यादि भी है नूल में तो उसका अर्थ कर रहे हैं तथा दृष्टचा दृ द्रिष्... अस्विन जन्मनी दृष्ट शब्द से लेना इस जन्म में चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अनुभूत जो पदार्थ है और अदृष्ट शब्द से लेना जिसको कभी नहीं देखा ऐसा नहीं अपितु इस जन्म में नहीं जन्मांतर में चक्षु इंद्रिय के द्वारा अनुभूत पदार्थ वो अदृष्ट शब्द से लेना तो दृष्ट यानि अस्मिन् जन्मनि दृष्टम और अदृष्टम का अर्थ है जन्मांतर दृष्टम उसे भी स्वप्न में वो देखता है अदृष्ट शब्द का अर्थ जन्मांतर में अनुभूत ऐसा क्यों कर रहे हैं जन्मांतर में से अनुभूत ऐसा अदृष्ट शब्द का अर्थ क्यों किया अर्थ तो अप्रसिद्ध है अदृष्ट शब्द का अर्थ अज्ञात हो सकता है अदृष्ट शब्द का अर्थ कर्म भी प्रसिद्ध है लेकिन जन्मांतर में अनुभूत पदार्थ अदृष्ट शब्द का अर्थ अप्रसिद्ध है इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा अत्यंत अदृष्टे इत्यादि वाक्य इसका उत्तरण है टीका में दृष्टम जन्मांतर्दृष्टम व्याख्या हेतु अदृष्ट पद का दृष्ट ऐसा व्याख्यान करने में कारण बताया जा रहा है अत्यंत इत्यादि वाक्य से अत्यंत अदृष्टे वासना अनुपपत्ते अदृष्ट शब्द का अर्थ यदि ये, ये करेंगे कि बिल्कुल ही नहीं देखा ऐसा अर्थ करेंगे यदि तो क्या होगा कि अत्यंत अनुभूते अदृष्टे वासना अनुपपत्ते ये दृष्ट विषय सप्तमी है तो सर्वथा अज्ञात पदार्थ जिसको कभी भी न इस जन्म में न जन्मांतर में नहीं देखा अनुभव नहीं किया जिस पदार्थ का उसका वासना वासना यानी संस्कार नहीं बनेगा तो संस्कार न बनने से बिना संस्कार के स्वप्न में कोई दिखता नहीं है जिन पदार्थों का संस्कार है वे ही पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं ये कहा गया एवं श्रुतच अश्रुत तो श्रुतम यानी इस जन्म में श्रुत और अश्रुत से लेना जन्मांतर में श्रुत और अनुभूतंच अननुभूतंच ये भी मूल में है ना तो अनुभूतम का अर्थ करते हैं अस्मिन जन्मनि केवल मनसा चक्षु इंद्रिय से किसी वस्तु को देखेंगे स्रोत इंद्रिय से देखेंगे तो उसे भी कहा जाता है अनुभूत इंद्रिय से ग्राह्य जो भी है उसे अनुभूत कहते हैं तो रूपादि भी तो अनुभूत है और यहां फिर अनुभूत पद का एक प्रकार से प्रत्यनुभूतम के साथ पुनरुक्ति हो जाएगी ना इसलिए कहा केवलेन मनसा तो केवलेन मनसा का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार अनुभूत प्रत्यन प्रत्यनुभूतम इति अने पुनरुक्तिम आशंक आह केवल <coughs> तो अनुभूतम इस वाक्य की प्रत्यनुभूत वाक्य के साथ पुनरुक्ति का निराकरण करने के लिए मन का विशेषण दिया केवल मन सा तो केवल मन से वहाँ तो देशांतर और दिगातर भी है जागृत अवस्था में प्रत्यनुभूत पदार्थों का निमित्त और यहाँ स्वप्न अवस्था में तो देश और दिशाएं भी नहीं रहती हैं तो बिना देश बिना वास्तविक दिशा के ही वो देखता है वैसा ही वो केवल मन से देखता अनुभव करता इसलिए कहा केवल एन मनसा और केवल इन मनसा का अर्थ करते हैं टीका में ही पूर्वम इंद्रिय द्वारक अनुभव तो पहले तो बाह्य इंद्रिय सहकृत मन के साथ अनुभव बताया गया और जागृत अवस्था में ही कई एक अनुभव मानस अनुभव ऐसा होता है जो बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष होता है तो बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल मन से अनुभूत जो पदार्थ हैं उसे यहाँ पर अनुभूत शब्द से लेना अनुभव उक्त इति अपनुक्त इत्यर्थ इसलिए कोई पुनरुक्ति नहीं है और अन अनुभूतम का अर्थ करते हैं अननुभूतंच यानी मन से वन्मांतरे अनुभूतम इत्यर्थ केवल मन से पूर्व इस जन्म में नहीं किंतु जन्मांतर में जो अनुभूत है उसे कहा जाएगा अननुभूत शब्द से और सच्चा सच्च ये भी आया है ना तो सत्कार अर्थ करते हैं परमार्थ उदकादि परमार्थ उदक उन्हें कहा जाता है जिनको पीने से प्यास शांत होती है जिस जल को और जिस अन्न को खाने से भूख शांत होती है वो परमार्थ उदक आदि है और कुछ दिखते हैं मृगतृष्णिका प्रातिभाषिक जलादि वो दिखने के लिए है खाने के लिए या पीने के लिए नहीं तो इसलिए कहा सच परमाथदादि असच्य उदकादि और किम बहुना पश्यति <coughs> तो कहते अधिक क्या कहा जाए उक्तानु उक्ता सर्वम पश्यती वहा सर्वम आ है ना तो सर्वम शब्द से क्या लेना है तो यहां पर शब्दतः उक्त जो है दृष्टा दृष्ट इत्यादि से और जो नहीं कहा शब्द से यहां पर वो सब भी अनुक्त शब्द से लेना उन सब को सर्वम उक्ताउक्त सर्व पश्यति कैसे देखता है सर्व तो कहते हैं सर्वह पश्यति तो सर्वसन का अर्थ है सर्व स्वप्न में दिखने वाले समस्त पदार्थ विषयक वासना से वासित होकर के ये सर्व शब्द का अर्थ निकलेगा स्वप्न में प्रतीयमान जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों की वासना से युक्त मन उपाधिक हो करके सब को देखता है ये सर्व का अर्थ निकलेगा तो सर्व इसका उतरण लिखते हैं टीकाकार कि सर्वर्शन हेतु आह सर्व इति सर्वे सर्वह पश्यति और सर्व सर्वर्वशब्द का भाष्य में बहिष्कार भगवान करते हैं सर्व उपाधि सन तो सर्व उपाधि सन का मन में जो वास्नाए हैं उन वासना के विषयों को ही मात्र देखता है ये नहीं कि जिन पदार्थों का संस्कार नहीं है उन पदार्थों को भी देखे तो सर्व वासना से वासित स्वप्न में प्रतिमान समस्त पदार्थों के संस्कार से संस्कारित मन उपाधि वाला होकर के तेजस जो है पश्यति सबको देखता है सन एवं सर्वकरणात्मा मनोदेव स्वप्नान पश्यति तो ये कहा था कि कथम मेहमान अनुभवति तो कहा इस प्रकार अपने में समस्त बाह्य करणों को विलीन किया हुआ देव शब्दित मन स्वप्न को देखता है का मतलब स्वप्न का अनुभव करता है अर्थात तो स्वप्नावस्था तेजस की उपाधिभूत मन का धर्म है न कि आत्मा का स्वतः धर्म ये स्वप्नावस्था नहीं मन रूप उपाधि की अवस्था है अब स यदा इत्यादि जो ष्ट कंडिका है इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार तीन प्रश्नों के उत्तर हो गए चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है पांच प्रश्न किए थे ना? पांच प्रश्न किए हैं इन्होंने ये जो है कौन आए हैं गार्गे गार्ग्य हौरयनी गार्गे इन्होंने प्रथम कंडिका में इस प्रकरण के प्रथम कंडिका में पांच प्रश्न किए हैं आचार्य पिपला जी के प्रति जिससे तुम पदार्थ का शोधन हो ऐसे पांच प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो है कि शरीर कार्यक्रम संघात में कौन सोते हैं इस कार्यक्रम संघात में कौन जगता रहता है कान, आ, कानी जागृती कौन जगता रहता है और कतरह देव स्वप्नान पश्यती तीसरा है है, और चौथा कसत सुखम होती और पांचवा है किसमें ये सब प्रतिष्ठित है सम कस्व संप्र... संप्रतिष्ठते तो यानी ये सब जो है किसमें प्रतिष्ठित है ऐसा ऐसे पांच प्रश्न हैं। इन पांच प्रश्नों में से तीन प्रश्नों का उत्तर हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। गार्गे के चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं आचार्य पिप्पलाद जी सष्ट से तो ष्ट का उतरन है कस्य भवति इति अस्य उत्तरम् इति तो कस्य भवति ये जो चौथा प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए अपेक्षित अर्थ को बताते हुए श्रुति कसे सुखम बहुति इस चौथे प्रश्न का उत्तर देती है तो उत्तरम आह आह का कर्म है उत्तरम कस एत सुखम इति अस्य उत्तरम आह टीका में तो तदअपेक्षित उत्तर देने के लिए अपेक्षित जो अर्थ है उस अर्थ को बताते हुए तदअपेक्षित वदन का अर्थ है कश्य एत सुखम भवती इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपेक्षित अर्थ का कथन करते हुए इस प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है तो षकंडिका का उच्चारण कर लें। तो स यदा तेजसा अभिभूतो तेजस अभिभूत अत्र स्वप्न न शरीरे तदीरे सुखम भवती तो यदा काले जिस समय तेजस स तेजस अभिभूत तो सर शब्द से देव शब्दित मन को लेना तो देव शब्दित मन जब अभिभूत होता है और मन को अभिभूत करने वाला कौन है तो मन को अभिभूत करने वाला है तेज तेज से अभिभूत होता है जब ये मन शब्दित तो देव तेज से अभिभूत होता है इसमें जो अभिभावक तेज है वो कौन है तो नाड़ियों में विद्यमान जो पित्त है उसी पित्त को शरीर के अंदर वात पित्त कफ ये तीन चीजें हैं ना तो ये जो वात पित्त कफ में से जो पित्त है इसे कहा जाता है तेज तो इसलिए भाषण में भसकर भगवान कहेंगे नाड़ी से न ना पित्ताख्य नाड़ी से कहते हैं नाड़ी में रहने वाला जो पित्त और उस पित्त को ही यहां तेज शब्द से कहा जा रहा है और उससे जब अभिभूत हो जाता है मन तो मन का अभिभूत होना है जो उद्भूत वासनाएं हैं स्वप्न भोग भोगप्रद प्रारब्ध के द्वारा अभिभूत उद्भूत जो वासनाएं हैं उन वासनाओं का अभिभूत हो जाना तो वासनाएं एक प्रकाश से जैसे सूर्य दिन में सूर्य का उदय होने पर सूर्य की रश्मिया सर्वत्र फैल जाती हैं न तो सूर्य की रश्मियां जिन जिन पदार्थों से संश्लिष्ट होती है उन उन पदार्थों का प्रकाशक माना जाता है सूर्य को सूर्यास्त के समय वे सब रश्मिया सूर्य में समेट जाती है लीन हो जाती है ऐसे ही ये प्रारब्धवशात स्वप्न भोग प्रद प्रारब्ध वशात मन की वासनाएं उद्भूत हुई थी यानी फैली थी अपने अपने विषयों को दिखा रही थी और जब स्वप्न प्रद प्रारब्ध शांत हो जाता है तो उस समय ये पिताख्य तेज से माना जाता है ये मन की रश्मि स्थानीय सूर्य रश्मि स्थानीय जो मन की वासनाएं हैं वे अभिभूत हो जाती हैं और मन की वासनाएं अभिभूत हो जाए तो माना जाता है मन फिर निर्व्यापार हो गया मन की जब तक उद्भूत वासना है तब तक मन का व्यापार चलता और वासना है और वासनाएं अभिभूत हो जाए तो मन निर्व्यापार होता है सामान्य स्थिति में रहता है उस समय अंतकरण की एक सामान्य वृत्ति मात्र रहती है कोई विशेष वृत्ति नहीं रहेगी वो सारी विशेष विशेष वृत्तियां शांत हो जाएगी ऐसी मन की अवस्था को कहा गया तेजसा अभिभूत देव शब्द से ओ स यदा तेजसा अभिभूतो भवती का अर्थ है मन की विशेष विशेष सारी वृत्तियां जो जागृत और स्वप्न अवस्था में रहती थी वो शांत हो गई अभिभूत हो गई और एक सामान्य अंतकरण की वृत्ति विद्यमान है वो वृत्ति रहेगी किससे उसका कारण होता है जीवन अदृष्ट आदृष्ट के दो प्रकार हैं। एक जीवित रखने वाला आदृष्ट वो संधि अवस्था में भी तीनों अवस्थाओं के संधि अवस्था में भी रहता है संधिकाल में भी रहता है प्रारब्ध वो केवल स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग नहीं होने देता स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर को बनाए रखने का निमित्त भूत जो अदृष्ट है उसे जीवन कहा जाता है और वो जीवन अदृष्ट जिस दिन समाप्त तो होता है तो फिर वो सुसुप्ती में भी नहीं पहुंचता सीधा इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल करके शरीर अंतर में चला जाता है अब अवस्था में कोई भोग तो प्रारब्ध का होना नहीं होता इसलिए भोग प्रत प्रारब्ध तो शांत हो गया ना तो वहां स्वप्न में भोग प्रदान करने वाला प्रारब्ध है सुसुप्ति के समय वो भी शांत हो गया भोग करा करके उस दिन का और जागृत का भी भोग करा करके प्रारब्ध उस दिन का शांत हुआ अब दूसरे दिन जागृत और स्वप्न अवस्था का प्रद प्रारब्ध अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ तो ये जो दो प्रारब्ध की संधि अवस्था है उस संधि अवस्था में स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर बना रहता है स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर में ही बनाए रखने का निमित्त भूत जो अदृष्ट है वो है एक प्रकार से जीवन अध कहलाता है यानी स्थूल शरीर में निर्व्यापार स्थिति में भी सूक्ष्म शरीर का अवस्थान निमित्त भूत प्रारब्ध वो अभी बाकी है उसी को निमित्त बना करके एक मन की सामान्य वृत्ति रहती है और उस सामान्य वृत्ति और जो भी मन की वृत्ति है वो साभाषी होती है ना चिदाभास से युक्त होती है चाहे विशेष वृत्ति हो या सामान्य वृत्ति हो चिदाभाष युक्त होगी तो वो जो सुसुप्ति के समय सभी विशेष विशेष वृत्तियां शांत हो गई विशेष वृत्तियां तो बनती हैं भोग, भोग प्रद प्रारब्ध से बनती है और वो भोग प्रद प्रारब्ध शांत हो गया तो निमित्त न होने से विशेष वृत्तियां नहीं बनेगी जीवन अदृष्ट है तो इसलिए आ, सामान्य वृत्ति एक रहेगी और वृत्ति में भी चैतन्य रहेगा उसी को गीता के तेरहवे अध्याय में चेतना शब्द से कहा गया है संघातस चेतना धृति वो क्षेत्र है क्षेत्र का वर्णन करते समय संघातस चेतना धृति ये तत्त क्षेत्र समाज से ऐसा तेरहवे अध्याय में कहा है ना भगवान ने छठवे अध्याय छठवे श्लोक में है ये संघातस चेतना धृति तेरहवे श्लोक के तेरहवे अध्याय के छठवे श्लोक में तो चेतना उसी को कहा जाता है साभाष जो अंतकरण की सामान्य वृत्ति है वो सुसुप्ति अवस्था में भी रहेगी इसलिए सोए हुए व्यक्ति में और जो सव है मुर्दा है उसमें अंतर है ना उसमें वो चेतना भी नहीं रहती है क्यों नहीं रहती तो चेतना का हेतु हेतुहूत जो जीवन अदृष्ट है वो समाप्त हो गया तो चेतना भी निकल गई तो चेतना रहित है मुर्दा वह जीवन अदृष्ट न होने से और चेतना युक्त है सुसुप्त पुरुष सुसुप्त अवस्था में चेतना युक्त रहता है वो चेतना का निमित्त है जीवन अदृष्ट तो यहां पर वो स्थिति है चेतना है और कोई विशेष वृत्ति नहीं है उसका वर्णन यहाँ पर एक प्रकार से इन शब्दों से किया है स यदा तेज अभिभूतो भवती तो देव शब्दित मन शब्द तो से लेना जब तेज से अभिभूत होता है ने, नाड़ी में स्थित पिताख्य तेज से पित्त नामक तेज से अभिभूत होगा का अर्थ है स्वप्न भोग भोगप्रद प्रारब्ध भी शांत होगा उस समय मन की कोई विशेष वृत्ति नहीं रहेगी सामान्य वृत्ति रहेगी उसमें चिदाभास पड़ेगा वो चेतना होगी उस स्थिति में फिर न तो जाग्रत का भोगप्रत प्रारब्ध है इसलिए जाग्रत के वस्तु का भी अनुभव नहीं होगा क्योंकि इंद्रिया भी व्यापार उपरत है मन भी व्यापार उपरत है जाग्रत अवस्था तो है इंद्रिय सहित मन की सब व्यापार अवस्था मन भी व्यापारवान हो इंद्रिया भी व्यापारवान हो तब जाग्रत होता है इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम ये कहा जाता है और स्वप्न है इंद्रिय निरपेक्ष मन से इंद्रियों की उपलब्धि क्या नाम विषयों की उपलब्धि पदार्थों की उपलब्धि स्वप्न अवस्था तो दोनों अवस्था का भोग भोगप्रद प्रारब्ध न होने से यहां पर ये कहा जा रहा है कि अत्रयेश देवह देव स्वप्नान न पश्य अत्रि अस्मिन काले जिस समय स्वप्न भोग प्रारब्ध शांत हो जाता है उस समय इस अवस्था में ये देव यानि ये मन स्वप्ना न पश्यति स्वप्न नहीं देखता और जागृत अवस्था कालीन भोग प्रद प्रारब्ध भी न होने से जागृत पदार्थों को भी नहीं देखता का मतलब भेद ज्ञान नहीं रहता विशेष विशेष ज्ञान उसे नहीं रहेगा अथ ये तदा शब्द अधिक है अथ शब्द का ही भाष्य में भाषकर भगवान तदाथ करेंगे इसलिए मूल में एक तदा शब्द अधिक छपा है अथे तस्मिन शरीरे येत सुखम होती ऐसा वाक्य है अथ तदा ये शरीरे तो उस समय इस शरीर में एकखम सुखम, सुखम से लेना इसामान्य सुख जो सुसुप्ती अवस्था में होने वाला सुख है तो वो सुख इस अवस्था में होता है सुसुप्ती अवस्था में अर्थात और किस में तो ये तस्वीन शरीर है उस समय कौन सा शरीर है तो कारण शरीर कारण शरीर है अज्ञान तो मन अज्ञान में ही उस समय अवस्थित है और इंद्रिया मन में अवस्थित है तो इंद्रिय सहित मन कारण में यानी अज्ञान में स्थित होने से ये तस्विन शरीर शब्द से लेना आनंदमय कोश को एक प्रकार से और इस आनंदमय कोश को कोष में यह सुख होता है ये सुख है सामान्य आनंद आत्मानंद अलग है सु, ये स्वरूपभूत सुख का आभास है स्वरूपभूत सुख नहीं उसका आभास, आभासका प्रतिबंध वो जन्य।, जन्य भी नहीं है क्योंकि उपाधि जन्य नहीं है कारण है ना यहाँ कारण उपाधि है अज्ञान तो ये है कि प्रतिबंधक सामान्य सुख कहलाता है कारण शरीर जो आनंदमय कोष है और उस आनंदमय कोष में, में स्थित अभिव्यक्त जो आत्मा के आनंद का आभास आनंदाभा जैसे चिदाभास होता है ना ऐसे आनंदाभास भी होता है तो ये आनंदाभास है स्वरूभूत आनंद का आभास यानी प्रतिबिंब है जन्य नहीं, हो। जन्य नहीं है आ, केवल जो तो जन्य सुख तो होता है इंद्रिय और प्रारब्ध आदि निमित्तक ओ भोगात्मक सुख होगा वो तो यहां ये वृत्ति नहीं है वो प्रिय मोद प्रमोद शब्दित जो सुख है वो सुख नहीं है वो होता है इष्ट पदार्थ के दर्शन इष्ट पदार्थ का लाभ और इष्ट पदार्थ के भोग से होने वाला सुख जिसे प्रिय मोद प्रमोद रूप वृत्ति कहते हैं वह उस प्रकार का सुख नहीं है ये जिसे आनंदमय कोष के पक्ष के रूप से वर्णन करते समय ये कहा गया कि प्रिय शीर है मोद दक्षिण पंख है उत्तर पक्ष है प्रमोद और आनंद आत्मा आनंद है सामान्य आनंद सामान्य का अर्थ ही होता है कारण रूप आनंद कारण उपाधिक आनंद क्या कह रहे हैं ओहो कर्म जनित होने पर तो वो माना जाएगा भोग तो सुसुप्त अवस्था में कोई भोग थोड़ा ही होता है, है? हा हाँ। ये मन की जो सामान्य अवस्था है वो हमेशा रहती है और उस मन की सामान्य अवस्था में पड़ा हुआ आनंद का आभास सुखाभास और उसे ये तीनों अवस्था में रहती है सामान्य वृत्ति जीवन अदृष्ट जो है ना तन निमित्तक वृत्ति वो हमेशा रहेगी वो हमेशा रहने से उसे वो केवल सुसुप्त अवस्था में ही है ये सुख ऐसा नहीं वो जागृत और स्वप्न में भी होता है लेकिन जागृत और स्वप्न में जो भोग प्रद तत्त्व अवस्था के कर्म से उत्पन्न हुई विशेष विशेष वृत्तियां हैं उन वृत्तियों से ये अभिभूत रहता है तो अभिभावक जो विक्षेपात्मक वृत्तियां हैं विशेष वृत्तियों विशे को कहा जाता है विक्षेपात्मक वृत्तियां उन विशेष विशेष रूपी विक्षेप के नज़ रहने से सुसुप्ति अवस्था में वो सामान्य वृत्ति मात्र विद्यमान होने से अब विक्षेप दूर हुआ तो उसी का भान होता है जैसे तालाब में जल विद्यमान रहता है पहले से लेकिन जब तक काई नहीं हटती तब तक वो जमी हुई मोटी काई वो दिखने नहीं देती जल को और काई हट गई तो जल दिखता है ऐसे जो जागृत और स्वप्न अवस्था में होने वाला भोग है और उस भोग के लिए बनने वाली वृत्तियां हैं प्रारब्ध निमित्त तक वो सब विशेष विशेष वृत्तियां हैं इन विशेष विशेष वृत्तियों को माना जाता है काई के तरह काई विक्षेप और इन विक्षेपों के रहते हुए जागृत और स्वप्न में भी अनुसूत जो सुसुप्ति अवस्था का वो जो सामान्य वृत्ति से युक्त आनंद है वह अभिभूत रहता है काई से ढके हुए जल के तरह रहता है और काई के हटने से जल दिखता है ऐसे माना जाता है जागरूक स्वप्न की विशेष विशेष वृत्तियां अभिभूत हो जाए ढक जाए तो यह सामान्य आनंद अभिव्यक्त होता है खाली उसका प्रतिबंध हट गया बाकी वो तो है ही है जैसे मूर्ति मंदिर में विद्यमान है लेकिन पर्दा यदि पर्दे से ढकी हुई है तो जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक मूर्ति का दर्शन नहीं होगा ऐसे इन विशेष वृत्तियों को उस पर्दे स्थानीय माना गया वो पर्दा हट जाए तो विद्यमान मूर्ति का दर्शन होता है ऐसे वो सामान्य वृत्ति जो हमेशा रहती है जागृत में भी स्वप्न में भी उसी का फिर स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था में कोई भी अवरोधक न होने से वो उस समय भासती है सुसुप्ति अवस्था में उसे यहां पर सुख कहा गया है उस चेतना को जो चेतना कहा गया ना वही सुख है तो ये तत् सुखम भवती अश्विन शरीरे शब्द से एक प्रकार से लेना कारण शरीर को इस कारण शरीर में यानी आनंदमय कोष में ये सुख होता है का अर्थ है एक प्रकार से सुसुप्ति अवस्था भी कारण शरीर का धर्म है कश सुखम भवति इससे ये पूछा जा रहा है कि सुख अवस्था में सुसुप्ति अवस्था किसका धर्म है जैसे कतर देव स्वप्नान पश्यती इससे पूछा गया स्वप्न अवस्था किसका धर्म है ऐसे कश्य एत सुखम भवती इससे पूछा जा रहा है कि सुसुप्ति अवस्था किसका धर्म है तुम पदार्थ का शोधन करने के लिए जाग्रत बाह्य इंद्रियों का धर्म है मन का धर्म है स्वप्न अवस्था तो सुसुप्ति अवस्था क्या आत्मा का धर्म है या जाग्रत और स्वप्न के तरह सुसुप्ति भी किसी अनात्मा का ही धर्म है तो ये कहा जा रहा है कि सुसुप्ति भी आत्मा की उपाधिभूत जो कारण शरीर है उसी का धर्म है ये तस्मिन शरीर शब्द से ग्राह्य जो कारण शरीर उसका धर्म है सुसुप्ति अवस्था न कि आत्मा का जब बाकी उपाधियां छूट जाती हैं और केवल कारण उपाधि मात्र रहती है तो उस कारण उपाधि के साथ तादात्म्य करेगा तो प्राज्ञ अपने आप को समझता है मैं सो रहा हूं लेकिन उस सुप्ति धर्म है अज्ञान का और उस अज्ञान के धर्म का अपने में आरोप करता है जैसे स्वप्न धर्म मन का है उसका आरोप मन के साथ अविद्यक तादाद में करके अपने में कर लेता है तेजस तो स्वप्न का भोक्ता अपने को समझता है ऐसे सुसु, सुसुप्ती अवस्था का धर्मी अपने आप को समझ लेता है प्राग्ञ सुसुप्त अवस्था जिसका धर्म है उस कारण शरीर के साथ तादाद में करने से जीव अपने में आत्मा अपने में आरोपित कर लेता है वस्तुतः आत्मा जागृत और स्वप्न के तरह सुसुप्ति अवस्था से भी रहित है ये इस चतुर्थ प्रश्न के और उत्तर के माध्यम से समझाना है अवस्था त्रय विनिर्मुक्त तम पदार्थ है ये बताना है तो इसलिए कहा कि ये तस्मिन शरीर एक सुखम भवती इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करता है